क्ष के लिए तो साक्षी केवल साक्षी ही तो अभाव प्रत्यालम वृद्धि निद्रा को देखता है सुसुप्ति का साक्षी कौन है मन है कि बुद्धि है मन बुद्धि तो दोनों सो गए थे अरे तुम ही तुम थे तो इसका मतलब ये है कि बिना मन बुद्धि के जो अभाव को देख सकता है साक्षी वो अपने को अभाव का अधिकरण जान सकता है कि नहीं आपको असल में उस साक्षी के बारे में जागृत अवस्था में एक भ्रम है वो भ्रम ये है कि प्रत्येक सुसुप्ति का साक्षी अलग अलग होता है ये भ्रम है वो लेकिन साक्षी जो है उसमें तो न देश है न काल है न वस्तु है देश काल वस्तु की कल्पना तो होती है अंतकरण में जनाब आप जानते हो किसके दर्शन की है किसके साक्षात्कार के है ना तो एक तो भ्रम ये है कि तो हर अंतःकरण में साक्षी अलग अलग होता है तो किस विशेषता को लेकर वो अलग होता है का पापे न अनन्नवागतम पुण्य न सुसुक्तिकाल में न पाप रहता है न पुण्य रहता है पाप पुण्य दोनों का तो लोप हो जाता है तो हम पापी साक्षी है और ये पुण्यात्मा साक्षी है ये भेद रहता है पापी और पुण्यात्मा का भेद तो कर्ता में रहता है ना अच्छा हम सुखी साक्षी हैं हम दुखी साक्षी हैं ये भेद रहता है नारायण सुख्ती में तो सुखी पना दुखी पना रहता ही नहीं है भूखता भी नहीं है है ना? अच्छा तो हम परिच्छ साक्षी हैं? क्या ये भाव रहता है सुसुक्ति में नारायण तो परिचिनता का भी साक्षी होता है परिच्छता का भी साक्षी होता है उस समय तो मैं परिचिन्न हूँ ये बात कहां से रहेगी का मैं संसारी हूँ ये संसारी माने जैसे दुनिया में बोलते हैं ना वैसे आप एक जिज्ञासु जिग्यास। बोले कि मैं तो संसारी हूँ देखो हमारे संसारी जो होता है वो तो जिज्ञासु होता ही नहीं है शंकर सन्यासी, सन्यासी माने जो संसारी ना हो, हो संसारी माने नहीं की दुकानदार है हम दुकानदार का नाम संसारी नहीं है दुकान करो भले मौज से नौकर का नाम संसारी नहीं है बाल बच्चेदार का नाम संसारी नहीं है जो वासना को अपने साथ लेकर सुख दुख में स्पष्ट रहा है नरक स्वर्ग भोग रहा है आवागमन के चक्कर में है न चौपाटी और घर में भटक रहा है ये चाहिए ये चाहिए, ये चाहिए संसरणशील जो है नरक स्वर्ग पुनर्जन्म आदि में जाने वाला उसको संसारी बोलते हैं क्या सुसुप्ति में तुम संसारी रहते हो एक एक बात देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुसुप्ति काल में जो साक्षी है वो न पापी है न पुण्यात्मा है न सुखी है न दुखी है न परिच्छिन्न है परंतु जागृत काल में जो ये भ्रम बैठ गया है कि मैं परिच्छिन्न हूँ हमारी नींद परिचिन है हमारा सपना परिचिन है हमारा जागृत परिच्छि है अदेव हम परिच्छिन्न ये जो जागृत कालीन ब्रह्म है ये तत्व ज्ञान जागृत में तत्व ज्ञान न होने के कारण मिटा तो है नहीं इसलिए जब जब काल में है बिल्कुल देखकाल वस्तु से अपरिचिन्न अपापी अपूर्ण आत्मा असुखी अदुखी और संसारी अपरिच्छिन्न है सुसुप्ति में साक्षी के रूप में परंतु जागृत अवस्था में गुरु की शरण में जाकर और वेदांत का ज्ञान न प्राप्त करने के कारण यह ज्ञान न मिटने के कारण जब सुसुप्ति में से उठते हैं तो फिर अपने को पहले दिन की तरह पाती पहले दिन की तरह पर आत्मा पहले दिन की तरह सुखी दुखी संसारी मान बैठते हैं, नारायण तो, तो देखो सुसुप्ति में जो साक्षी है वो अब इस समय विचार करके देख लो परिच्छि है की नहीं है और वो साक्षी किसको जानता है है ना जिसमें जागृत नहीं है जिसमें स्वप्न नहीं है, है? प्रज्ञा का जहां घनी भाव है अशेष विशेष जहा अपने स्वरूप को छोड़कर कारण में आभ में लीन हो गए हैं उसका साक्षी है अपना आपा तो साक्षी क्या को देखने के लिए चश्मा लगाता है दुर्बीन से देखता है से देखता है एक से वो सोते समय भी चश्मा लगाया करते हैं तो सोते समय क्यों सपना लगाते हो ये चश्मा लगाते हो तो बोले कि सपने अच्छे दिखेंगे, दिखेंगे। स्वप्न अच्छे दिखेंगे इसलिए चश्मा लगा के सोते हैं तो बोला ये बताओ आप त्रिपालु है कि सुसुक्ति जो दिखती है साक्षी को ये कहो कि नहीं दिखती है तो ये बात गलत है क्यों गलत है कि तुमको जागृत और स्वप्न से विलक्षण एक तीसरी अवस्था का ज्ञान है तो उस समय मन और बुद्धि सो गए थे और तुम सोए नहीं अब बोले उठ उत, के वो तो बोलते हम सोए थे अरे तुम नहीं सोए थे भाई तुम्हारी घर वाली सोए लेकिन उसके साथ तुम्हारा इतना प्रेम है कि उसके सोने को तुम अपने ही सोना समझते हो आज तो बाबा मर गए मर गए हमारी घर वाली बड़ी तो मर उसके दुख को अपने अपने दुख पर ले लिया ना, अपने ले लिया जाना अपने ले लिया, ना, तो ऊपर ये नहीं है लेना कोई अपना दोस्त चला गया बोले हाँ हाँ हम हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो मर गए हमारा दोस्त सही चला गया तो ये जैसे दूसरे का जाना अपने ऊपर आरोपित करते हैं ऐसे ये मानव बुद्धि का सोना अपने ऊपर आरोपित करके सब जागृत में बोलते हैं कि मैं सोया मैं कभी सोता नहीं न ही दृष्टुर दृष्टि विपरी लोगों विज्ञाते दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता न ही विज्ञात विज्ञातर विपरी लोगों विज्ञाते विज्ञाता की विज्ञाति का लोभ कभी नहीं होता अब देखो तो ये आपसे ये पूछता हूँ कि जब आपको दूरबीन लगा के सुसुप्ति नहीं दिखती है खुर्दबीन लगा के सुसुप्ति नहीं दिखती है चश्मा लगा के नहीं दिखती है अच्छा आंख से सुसुप्ति दिखती है कान से सुसुप्ति सुनाई पड़ती है नाक से सुसुप्ति सुनी जाती है जीव से सुसुप्ति का रस आता है वो कौन है जो सुसुप्ति को देखता है क्या मन से सुसुप्ति मालूम पड़ती है क्या बुद्धि से सुसुप्ति का अनुभव होता है किस प्रमाण के द्वारा सुषुप्ति की सिद्धि होती है सुषुप्ति में प्रमाण क्या बोले बाबा वहां तो प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार ही सो गया था है? प्रमाण और प्रमेय प्रमेय माने घट पठा दी और प्रमाण माने श्रोत्रादी है ना मित्र आदि ये तो वहां तो प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार नहीं था और उस व्यवहार के अभाव के साक्षी तुम पे तुमने सुसुप्ति को कैसे देखा सुसुप्ती तो की सिद्धि कैसे हुई कैसे हुई है, है? बोले भाई हमसे हुई हम तो साक्षी आप देखो ये, ओ मारा गोला, बम गोला आयो हाँ हाँ अब तो बम गोला तो बिल्कुल छोटी चीज पड़ गई ना ये तो बिल्कुल राकेट है आ, ये अणुबाम है क्या यदि बिना मन के बिना बुद्धि के तुम अपनी सुसुप्ति तक को अन्य को तो क्या नहीं देख सकते हो नहीं दो को, अरे जिसने सब को जाना उसको जानने के लिए मन की जरूरत है दुर्बीन लगाने की जरूरत है खुदबीन लगाने की जरूरत है कि मैं हूं कि नहीं हूं बोले भाई मैं हूं ये तो सिर्फ़ है पर मैं भ्रम हूँ ये तो सिद्ध नहीं है तो जागरता उसमें विचार कर दो ना कि जिस सुसुप्ति में देश लीन हो गया काल लीन हो गया वस्तुएं लीन हो गयी संपूर्ण प्रपंच लीन हो गया जहां एक उपाधि अनेक उपाधि का भेद भिट गया जहां एक विद्या का का और तुम्हें जानने के लिए किसी औजार की जरूरत है? गुरु के बिना तुमने जागृत स्वप्न के अत्यंता भाव वाली सुसुप्ति को जान लिया शास्त्र के बिना जान लिया आ, बात किसी भी ना जान लिया दादा तो अपने आप को भी तो जानो तुम कौन थे उस समय? आप जानो अकल्पक मजन ज्ञानम बोले अभी रहे हैं अकल्पकान शंकराचार्य के दादा गुरु है न बोला और दादा जुड़ी है बोला समझना की नहीं है हम तुलना कर दे लेकिन क्या मजा क्या रहेगा ये तो फटर लोग है ना ये तो फटील है वे वे। ये जो है ये संप्रदाय प्रदर्शक है ना सर दर्शन स्थापक मर्यादा व्यवस्थापक ये नहीं है तो शंकराचार्य भगवान पुरुष है ना वो है संप्रदाय के प्रवर्तक अद्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक है वर्णाश्रम मर्यादा के प्रतिष्ठापक है व्यवस्थापक है, हैं वो तो सब कुछ है उनकी नहीं बोल है पर तो ये तो सब अकल्प कमजम ज्ञानम अकल्पकमजम ज्ञानम प्रचे नाजम एक बार दादा के मुंह में कोई छाला वाला हो गया था कुछ हो गया डॉक्टर से दवा ले आया दवा लगाया तो और मुँह जलने लगा जल गया तो और बड़े डॉक्टर के पास गए so उस डॉक्टर ने भी वही दवा बताई दादाजी ने कहा की ये दवा तो मैं लगाई इसी से तो जल गया तो वो बोला की तुमने पानी मिला के दवा लगाई की सीधे सीधे लगाई बोले नहीं सीधे सीधे लगाई क्या उस डॉक्टर ने तुमको पानी मिलाने को तो नहीं बताया था क्या नहीं बताया था क्यों तो, तो देखो वो हमारा सिला है और हम उसके गुरु है, है ना वो डॉक्टर बड़े डॉक्टर वकील की बात है है ना डॉक्टर हाँ, वकील ने कहा कि वो जिस डॉक्टर ने तुमको बताया वो हमारा चेला है और मैं उसका गुरु हूँ अब देखो चेले की दवा तुमने कर ली वही दवा आप गुरु की दवा करो है ना ये बात वही होती है पर चेले और गुरु में अकल्प ज्ञान अकल्प कमजम ज्ञानो अकल प्रचक्षते देखो ये जो विविध तो और विचित्र रूप भूयस्व की जो कल्पना हो रही है स्त्री है पुरुष है पशु है पक्षी है ना।, ना ये सब का सब अपने अधिष्ठान में अध्यस्त है कल्पक का कल्पन, कल्पना समझो कल्पक जो है उसमें न कल्पक है सर्वज्ञ अल्पज्ञ और न कल्प्य है प्रपंच जगत और संसार दोनों सर्वज्ञ के द्वारा कल्पित जगत और अल्पज्ञ के द्वारा कल्पित संसार मान जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि वेदांतियों के मत में इसे बोलते हैं अकल्पतम का अर्थ है कि सृष्टि नहीं है ना और सृष्टि के कल्पक नहीं और ज्ञान विद्यमान माने परमात्मा का जो है ना ज्ञे से अनिर्भिन्न ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है इसी एक श्रोक में तीन बार शब्द का प्रयोग है इसी से तो इनको अजातवादी बोलते हैं ना अजातवादी शंकराचार्य तो आभासवादी भी हैं, अवच्छेदी भी है प्रतिबिंबवादी भी हैं, दृष्टि सृष्टिवादी भी हैं अजातवादी भी हैं अजात है। जितनी प्रक्रियाएं निकली है वो शांकर से निकलती है वो सब प्रक्रियाओं की व्यवस्था करते हैं और ये तो हमारा दो अकल्प कमजम ज्ञानम जरा कल्पना करो उस ज्ञान की कल्पना करो उस ज्ञान की जिसमें कल्पना न होना वो जायमान नहीं है ना वो पैदा होता और मिटता नहीं है ये तो पैदा होना मिटना बोले तो घटक ज्ञानम जातम घटक ज्ञानम नष्टम। खड़े का ज्ञान पैदा हुआ और घड़े का ध्यान मिट गया देखो बिल्कुल गलत है ये अनुभव ही गलत है घड़ा पैदा हुआ और घड़ा मिट गया घड़ा तट गया और घड़ा हट गया हैं? घड़ा बन गया और घड़ा फूट गया और रोशनी रोशनी ज्यो की त्यों है ना आंधी हो गई मंदी हो गई हैं? और तेज हो गई और ज्ञान कमंद आंख में भी तेज आंख में भी है ना और अंधी आंख में भी ज्ञान बिल्कुल है। ये पुतली का होना ना होना इसका ज्ञान के साथ संबंध नहीं है अंधे लोग तो ज्यादा समझदार देखने में आते हैं उनके ज्ञान का नाश कहां होता है आंख टूटने से ज्ञान कहां लिखता है ना बहरे लोग भी समझदार देखने में आते हैं अंधे लोग भी समझदार देखने में आते हैं इंद्रियों के नाश से ज्ञान का नाश कहां होता है और विषयों के नाश से भी ज्ञान का नाश नहीं होता अरे बाबा यह अजन्मा और अमृत है और गेय या भिन्नम प्रत्यक्षते का क्या अर्थ है जिस ब्रह्म को तुम जानना चाहते हो जिस आत्म सत्य को तुम जानना चाहते हो उस गेय से ये भिन्न नहीं है टूटता फूटता माने घटाघट आता है तो ज्ञान का आकार घट और पट आया तो ज्ञान का आकार पट लेकिन घट पट दो चीज आने से ज्ञान में कोई तो फर्क पड़ा हो तो नहीं ये तो बिल्कुल ब्रह्म रूप ही है ऐसा महात्मा लोग प्रचक्षपे ये प्रचक्षते जो है ना ये ज्ञान चक्षु है वो ये चक्षु से ही चक्षते वही धातु है चक्षुंग धातु है उसी से चक्षु बनता है और उसी से चक्षपे बनता है प्रच्क्षते में बड़ा भारी प्रामाणिक बात कही गई क्या अगर दो आदमी लड़ाई करते हुए आवे है ना एक कहता हो कि हमने सुना है कैसी बात है और एक कहता हो कि हमने देखी है ऐसी बात है तो जज को किसकी बात माननी चाहिए है ना? देखी हुए की बात माननी चाहिए सुने हुए की बात नहीं माननी चाहिए देखे हुए की बात माननी चाहिए ब्रह्म जिस ढंग से देखा जाता है ना उसको देखने का जो ढंग है अपने आपा को जानने का जो ढंग है उसको जिन लोगों ने जान लिया है देख लिया है उनका कहना है क्या कहना है ब्रह्मजम नित्यम अजे नाजम ये जो ज्ञान है ये भी अजन्मा है ये भी पैदा नहीं हुआ है ज्ञान स्वयं प्रकाश है और नित्यम कभी इसका नाश नहीं होता स्वयं प्रकाश है और अनाश है और ब्रह्म ज्ञम जस्य ब्रह्म को ही जानता है अब एक खुशी की बात इसमें आ गई है अजय नाजम बे अज ही अज को जानता हो है।, है ना तो वो कहते हैं जुआरी जुवारी को पहचानता है अजय आजम भी होते स्वयं अजन्मा अजन्मा को जानता है माने अजन्मा अजन्मा एक है इसमें उत्पत्ति और नाश नहीं है ब्रह्मा, प्रज्ञानं ब्रह्मा। ये जो हमको ज्ञान हो रहा है ना यही ज्ञान हो जिस ज्ञान से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लाउड स्पीकर है ये पुस्तक है ये श्रोता है ये बच्चा है ये जिस ज्ञान से मालूम पड़ता है ना ये ज्ञान जरा विषय से इसको एक बार है ना कतरा ये स्त्री ये पुरुष ये लाउड स्पीकर ये किताब इनको जानने वाला कोई एक प्रकाश कौन प्रकाश का आत्म प्रकाश नहीं तो बस यही वो जिस जिस ज्ञान से ये रूमाल दिख रहा है है ना त्वचा तो से कोमल मालूम पड़ती है आंख से सफेद मालूम पड़ती है है ना नाच से इसमें गंध मालूम पड़ती है जिह्वा से इसमें स्वाद मालूम पड़ता है है ना एक ही ज्ञान पांच इंद्रियों में आकर के इसको पांच तरीके का बता रहा है तो ये रूमाल का ख्याल छोड़ के और ये एक ज्ञान को पांचा पंचधा प्रकाशित करने वाली जो पांच नदियां है ना अरे नदियों का ख्याल भी छोड़ दो ये पंचधा नदी है पंच नदिया सरस्वतीम सरस्वती अभियंति स्रोत सरस्वती तो एक सरस्वती है भीतर है ना उसकी पांच शाखा पांच इंद्रियों के द्वारा बाहर निकलती हैं पंच इनसे पंजाब बनता है बोला देसी को पंजाब बोलते हैं वेद में पंजाब के रूप में हाँ पांच जो ज्ञान की धारा बहती है शरीर में वो एक ही ज्ञान की धारा है तो विषय भेद से भी उनमें भेद नहीं जल ही है समझो और नदी भेद से भी जल ही है इंद्रिय भेद से भी ज्ञान नहीं है और विषय भेद से भी ज्ञान नहीं है तो विषय और इंद्रियों दिशे में जो भेद है उसको छोड़ करके यही ज्ञान स्वरूप तुम कौन हो राज्य थे तुम हो अजन्मा तो ये देखो पौराणिकों ने क्या किया कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी जोड़ी तो आपको मालूम है ना शंकर जी की दाढ़ी नहीं बनाते हैं हो है ना रुद्र के दाढ़ी नहीं है और विष्णु के भी दाढ़ी नहीं है ना परंतु ब्रह्मा को दाढ़ी लगा दे। देख लें जरा एक बार आप सब लोगों को देख पता तो, तो है? इसका कारण क्या है विष्णु पितामह नहीं होते हैं रुद्र भी पितामह नहीं होता है पितामह तो ब्रह्म ही होते हैं ना तो पितामहत्व की सूचक दाढ़ी है लेकिन एक सामान्य और है आज कहते हैं लोक में बकरे को है ना तो बकरे को भी दाढ़ी होती है तो ब्रह्मा का नाम संस्कृत में अज है इसलिए उनके साथ दाढ़ी भी जोड़ दी और बुढ़े तो वही है लेकिन महाराज महात्माओं ने क्या किया उन्होंने देखा कि गौरव पादाचार्य ने ऐसा लिखा कि अजय नाजम विभुद थे अजहिराज को जानता है अजहिया जी को जानता है तब तो दाढ़ी रखना जरूरी हो गया ना अजह्या जी को जानता है दाढ़ी तो परमात्मा का ज्ञान हो नारायण वो बात नहीं है वो, नहीं है है, ना? अजय अजय को जानता, सब नाजम ये लोग जो हिमालय में रहते थे ना पहले तो ना ही वाई वहां मिलते नहीं थे वो अच्छा और बाल से कोई तकलीफ नहीं होती थी केस रखने थे कोई तकलीफ नहीं होती ठंडा है ना वहां बल्कि वहां तो बाल रक्षा करता है की रक्षा करे मुंह की रक्षा करे आ, बिना ओढ़े ही कंबल भगवान ने मुंह पर बना दिया तो है ना ये तो तो बहुत ही बढ़िया है क्या हुआ कभी-कभी इसका उत्सव होता था जैसे जब महात्मा लोग हिमालय से उतर के तो है ना ऋषि के साथ थे ना तो ऋषियों के केस यहीं उड़े जाते थे क्यों ऊपर नहीं <laughs> ऋषिकेश ऋषिकेश है नो दूसरे केस, एक शब्द है ऋषिकेश और एक शब्द है ऋषिकेश एक ऋषिका नाम की वेद्रष्टि है ना आत्मा हो स्त्री जिसने वेद के मंत्रों का दर्शन किया उसका नाम ऋषिका था ऋषिका और बहुत विलक्षण बात है अजी नाजम विबुद्धते का अर्थ है और तुम जिस कक्षा के हो जाओगे उसी कक्षा की वस्तु को जानोगे अगर तुम अपने को देह जानोगे तो दूसरे को देह रूप में जानोगे पापी सर्वत्र पापमाशंकते तुम पापी हो जाओगे तो सबको पापी समझोगे तुम पुण्यात्मा हो जाओगे तो सबको पुण्यात्मा समझोगे है ना तो जैसे तुम होगे तुम्हारी नजर से सब दिखेगा अगर तुम अपने को अजन्मा जान लो आज अजय अजय मैं साक्षी हूं मैं बुद्धि में उतर के कर्ता नहीं बनता मैं मन में उतर के ना मैं मन में उतर के संकल्पक नहीं बनता आप देखो मैं देह में उतर के मरण जन्म मरण वाला नहीं बनता मैं प्राण में उतर के क्रिया वाला नहीं बनता मैं मन में उतर के संकल्प विकल्प करने वाला नहीं बनता मैं बुद्धि में उतर के कर्ता नहीं बनता और मैं आनंद में कोष में बैठ करके भोगता सुखी दुखी नहीं बनता है ना और मैं परिचिन उपाधि को स्वीकार करके परिच्छिन्न नहीं बनता यदि तुम अपने को देह से प्राण से मन से बुद्धि से आनंद से और परिच्छिता से ऊपर उठा के सच्चिदानंद खन साक्षी के रूप में जानो तो अजय नाजम विबु तुम जान जाओगे कि जैसे पंचकोष से न्यारा अज मैं हूं वैसे पंचभूत से न्यारा अज परमात्मा है और ये अज और अज तो एक ही है आज आज दो अज नहीं होते आज आज बराबर एक एक अज आज तो अजय नाजमे इस अज के द्वारा ही अज जाना जाता है तो अब ये बात बताइए इस श्रुति कहती है ना यान को पकड़ो ये जो जानकारी है वो आत्मा है लाल जानकारी का नाम आत्मा नहीं है पीली जानकारी का नाम आत्मा नहीं है जानकारी का नाम आत्मा है लाल और पीले से अलग करो आंख की जानकारी कान की जानकारी नहीं आंख कान को अलग करके जानकारी मन की जानकारी और बुद्धि की जानकारी नहीं मन बुद्धि को अलग करके जानकारी और सुसुप्ति की जो शून्य जानकारी है ना अभावग्रस्त सुसुप्त जानकारी का नहीं सुसुप्ति से भी जानकारी को अलग करो ये जो जानकारी है नारायण ये जानकारी असल में अजन्मा है ज्ञान असल में परमात्मा है ये ज्ञान असल में साक्षी है और एक बात आपके ध्यान में रहे कि जहां ज्ञान उपादान होता है वहां परिणामी नहीं होता जो लोग चैतन्य को कारण मानते हैं और उसको बदलने वाला मानते हैं वो तो चैतन्य के स्वभाव को बिल्कुल जानते ही नहीं चैतन्य का स्वभाव है है ना देखना बदलना नहीं बदलने को भी देखना बदलने से भी न्यारा निरा परिणाम उसको कहते हैं जो बदले तो साक्षी चैतन्य जो जगत का कारण है वो परिणामी नहीं है विभर्ती बिना बदले बदलता हुआ सा मालूम पड़ता है मैंने स्त्री को देखा मैंने पुरुष को देखा मैंने आख से देखा मैंने कान से सुना तो मैं बदल गया कान से सुनने वाला मैं जुदा हो गया आंख से देखने वाला मैं जुदा हो गया हैं? अच्छा स्त्री को देखने वाला मैं जुदा और पुरुष को देखने वाला मैं जुदा है ना नारायण तो मिट्टी को देखने वाला मैं दूसरा और पानी को देखने वाला दूसरा है न अनंत कोटि ब्रह्मांड को देखने वाला मैं बिल्कुल एक है ना और देखता भी कहा हूं का अपनी दृष्टि में अपनी दृष्टि में लेकर देखता हूं का दृष्टि में दृश्य ऐसा नहीं हमारी दृष्टि ही दृश्य और दृष्टि दृष्टि तो दृष्टा से जुदा होती नहीं तो अकल्पकमजम ज्ञानम ईज्ञा भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेय अजम नित्याम ज्ञान कैसा है कि ब्रह्म ज्ञ है ब्रह्म है ज्ञ जिसका ज्ञान असल में ब्रह्म को ही जानता है आजाम ज्ञान पैदा नहीं होता और ज्ञान नित्य है तो तीन बात बताने का क्या अर्थ है कि एक तो ज्ञान स्वयं अजन्मा है और दूसरे नित्य है माने अमरण है अमृत है ज्ञान अमृत है और तीसरी बात यह हुई कि असल में ज्ञान का विषय भी परिच्छिन्न नहीं है जो ज्ञान है वही ज्ञान का विषय है ये परिच्छिनता तो केवल प्रतीति मात्र है और अजय आजम बुद्धिये स्वयं जानने वाला और स्वयं जाना जाने वाला बोले मन असत है तो क्या हुआ है ना बुद्धि असत है तो क्या है ना इस असती के द्वारा भी सत जाना जाता है है ना इस अमन के द्वारा भी मन जाना जाता है, है इस मिथ्या प्रपंच के द्वारा भी क्योंकि असल में मिथ्या प्रपंच भी ये असतमन जिसको बताया ना ये असतमन अपने अधिष्ठान से भिन्न थोड़ी है हैं? तो ब्रह्म जो है वही है ना अपने में मन के द्वारा अपने में अध्यस्त ज्ञान को मिटा देता है जो मिटा सो भी ब्रह्मात्मा का ही था जिसने मिटाया सो भी ब्रह्मात्मा का ही था और दोनों बिल्कुल नहीं थे इसमें क्यों सी कौन सी असंगति आ गई स्वकपकम तो ज्ञानमेयानम प्रचक्षसे ब्रह्म ज्ञेयज्यम अजेनाज विबु शीत मनसो निर्विक से प्रचार स सुविज्ञेय सुषुक् न्यो नमयते ही निही लीयते तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञानालोकम सम अजम्रमस्वनमक सकृद विभाग सर्वोपारक सर्वा विलाप विजिंता समस्थित सुप्रशास्ते चलो कई लोग ऐसे होते ना रोटी से मतलब है कौन देता है तो न मिले लेकिन हम देने वाले को देखना चाहते हैं तो भाव की दृष्टि से देखो तो सिर्फ रोटी चाहने वाले की बुद्धि स्थूल है और देने वाले को जो चाहता है उसकी बुद्धि सूक्ष्म है देने वाले को जो चाहता है वो भावुक है भाव है उसको और जो सिर्फ रोटी को चाहता है वो तो एकदम मोटी मोटी तो इस सारी दुनिया दिखती है तो जो दिखता है उसी में जो संतुष्ट है उस स्थूल बुद्धि वाला है परंतु जिससे दीखता है उसको अगर चाहिए तो उसकी बुद्धि सूक्ष्म सिर्फ रोटी नहीं रोटी देने वाले के बारे में जानकारी चाहिए ना नहीं तो कृतज्ञ नहीं है वो तो कृतज्ञ न है गाली हो गई ना सिर्फ रोटी लेके खा लेता है और देने वाले को नहीं जानता सिर्फ भोग्य प्रपंच को जानता है ये आकाश हमारे घूमने फिरने के लिए है उड़ने के लिए हवाई जहाज से आसमान में उड़ेंगे पर आसमान कहां से निकला ये मालूम नहीं तो भोग्य प्रपंच में जिसकी आसक्ति है और भोग्य प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है जन्माद्य से जता जो इसका मूल अधिष्ठान है जो इसका मूल कारण है जो इसका मूल प्रकाशक है उसको नहीं जानते बड़ा कृतज्ञ जीवन व्यतीत हो इसको श्रुति में कहा है नचे दिहादि इसी जीवन में उसको नहीं जान लिया तो तुमने महान विनाश कर दिया अपना सत्यानाश कर दिया बोले खाया पिया मौज किया है ना बोले साफ किया जिसके लिए ये दुनिया बनी है उसका नाम है भोक्ता जीव और जिसने ये दुनिया बनाई है उसका नाम है माया विशिष्ट ईश्वर और भोग्य प्रपंच से विवेक कर देने पर और भोक्ता और कर्ता से विवेक कर देने पर